सनी के साथ आगे भी जाने न, भी जाने न जो भी है बस यही पल है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास काने। आज जाने जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है खाबो का सफर आर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ एक सौ दशमलव आठ एफ पर खाबों का सफ़र मैं हूं आपका हम सफ़र सनी जी हां आज के इस प्रोग्राम को चलिए यादगार बनाते हैं जैसे पिछली बार आपने एम अक्षर वाले गाने सुने थे आज भी हम लोग एम अक्षर के गाने फिफ्टीज़ एंड सिक्सटीज़ के सुनाने वाले हैं और खुशी की बात यह है कि आज फिर से हमारे साथ विवाजी हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी नमस्कार हमारे श्रोताओं को आदर और प्यार भरा नमस्कार आप कैसे हो सनी बहुत अच्छे विभाजी आपकी दुआ से और कहते हैं बहारों में बहार बसंत है मीठा मौसम मीठी उमंग रंग बिरंगी उड़ती आकाश में पतंग तुम साथ हो तो इस जिंदगी की और ही रंग हो जाता है तो जल्दी खुशी हो रहा है मुझे की आप हमारे साथ हैं और आज के इस प्रोग्राम में जैसे की बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आपने कलेक्ट किया है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बहुत ही प्यारे से जो गोल्डन कलेक्शन है आपके हाथ में है और मैं एक एक गीत आपके द्वारा सुनना चाहूँगा श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए जी पहला गाना कौन सा है आ, पहला गाना है मेरे पास मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो बहुत प्यारा गाना है जी जी जी ये मुझे लगता है कि मनोज कुमार एंड शर्मिला पर शर्मिलाईज किया गया था जी इसमें बहुत ही प्यारा है और मनोज कुमार अपनी महबूबा से प्यार मांगते हुए गा रहे हैं और उसमें भी है नज़ाकत भी है चाहत की मांग के साथ साथ महबूबा की तारीफ है, क्या बात ये है। ये प्यार, और प्यार भरा एटमोसफियर है अच्छा, और इसमें नेचर भी दिखाई गई है और बहुत अच्छे से इसको पिक्चराइज किया जी जी जी विभा जी बात अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को फिल्म की जो सीन सीनरियाँ उनके दिमाग में आ गई होगी और मैं उन्हें ज्यादा इंतजार ना कराते हुए सीधे गाने की तरफ ले चलता हूँ आपने जिस गाने को याद किया है वो गाना सावंत की गथा इस एल्बम से है जो नाइनटीन में रिलीज हुई थी और एस एच बिहारी साहब ने इस गाने को लिखा था आशा भोसला ने बड़ी प्यारी आवाज में इस गाने को गाया था ओ पी नैर नई संगीत से संवारा था तो चलिए इस गीत को हम लोग सुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए खास आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशिया बांटो मस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो के सफर में कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं गाना को कर रही हूं बहुत ही प्यारा गाना सुनाया आपने जी जी, जी। आइये आगे बढ़ते हैं एक और गाने के बारे में बताइए जो आपके पास है अगला गाना मेरे पास है ये भी मोहब्बत बराई गाना है मेरी मोहब्बत जमा रही है जवा रहेगी अच्छा थोड़ा गुनगुना के सुनाई है, हमारे श्रोताओं को पता चले कि ये गाना इस तरह का है आ, मुझे लगता है ये श्रोतागण ये इसको असली आवाज में सुनना ज्यादा पसंद करेंगे तो आप <laughs> उसी को सुनाएं इसमें शमी कपूर जी की चुलबुली हरकतें हैं और बहुत प्यार से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं जी. और बता रहे हैं कि ये सदा रहने वाली मोहब्बत है तो जी जी। इसमें उसके अपनी प्रेमिका की भी तारीफ कर रहे हैं और उसमें जो क्या वर्डिंग है, तुम्हारे में मरे हम। जी जी शमी कपूर राजश्री राजेंद्रनाथ, असित सेन पर पिक्चराइज किया गया था जानवर इस एल्बम का ये गाना है जो 1965 में रिलीज हुई थी ये एक अलग टाइप की फिल्म थी जिसमें श्रीमान श्रीवास्तव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक अमीर जीवन शैली जीते हैं और वे अपने बेटे की शादी भी ऐसे ही समृद्ध परिवार में करना चाहते हैं लेकिन सिनेमा में कुछ और हो जाता है और उनके जीवन में कुछ और बातें आ जाती हैं और वहाँ पर एक कश्मकश होती है इसलिए इस फिल्म का नाम भी जानवर रखा है तो आशा करता हूँ इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस होते हैं और एक फैमिली में जो बातें होती हैं माता पिता कुछ और सोचते हैं बच्चे कुछ और करते हैं तो यहाँ जो क्लाइमैक्स आता है वो चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की है और बहुत ही प्यारा सा ये गाना है जिसका आपने याद कराया है हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और शंकर जाय किशन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है बी सोनी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था चले इस का गाना हम लोग सुनेंगे अभी आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज एक से दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशियां बांटो रहे तुम्हें चुनेगी सदा रही है सदा रहेगी एफएम खुश रहो खुश बाटो। कैसे कह दूं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी थी मैं अकेला ही तो इसका गुनेगार नहीं आप सुनाए रेडियो पूरी आवाज आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है विभाजी आपके पास ये मेरे पास आज प्यार मोहब्बत वाले गाने हैं और आपकी शायरी भी वो प्यार वाली ऊपर ऊपर के बाहर आ रही है <laughs> तो <laughs> अगला है मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत इसमें बिल्कुल पाक साफ मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं विश्वजीत कोशिश के साथ अपने सच्चे आशिक होने का विश्वास के साथ महबूबा को ये यकीन दिला रहे हैं कि उनकी मोहब्बत में कितना दम है कितनी पाक सफा मोहब्बत है उनकी और चारों दिशाओं में कैसे फैली हुई है और इसका जिक्र कर रहे हैं और कुल मिलाकर बड़ा अच्छा सा एटमोसफेयर देते हुए कह रहे हैं बच बच के चलना हजूर को मोहब्बत जय नई विभा जी, जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और इस फिल्म का नाम है अप्रैल फूल <laughs> और ये फिल्म का नाम सुनते ही आपको लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भी फर्स्ट अप्रैल को ये चीज़ें करते हैं कि हम अपने घर वालों को या अपने रिश्तेदारों को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी बहाने फ़ोन कर देंगे या फिर कोई चीज़ उनको ऐसी दे देंगे उसके अंदर कवर कुछ होगा अंदर कुछ माल और होगा तो ऐसी हरकतें हम लोग करते रहते हैं और इस फिल्म में भी विश्वजीत सायरा बानो सज्जन और जयंत जी ने काम किया है होता ये है कि विश्वजीत जो है इस तरह की जो बातें हैं वो करता है मजाक करता है मजाकिया या स्वभाव उसका बताया गया है इस फिल्म में लेकिन हर साल ठीक है अप्रैल फूल के दिन वो चीज़ें करते हैं और लोगों को शुरुआत में तो अच्छा लगता है लेकिन एक बार ऐसा हो जाता है कि वो मज़ाक संघर्षमय बन जाता और अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं तो ये चीज़ें इस फिल्म में बताई गई हैं तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग की आदत हो जाती है मजाक मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे हमें भी मुश्किल होती है और जिनका हम लोग मजाक करते हैं शायद वो उस मूड में होता नहीं या उस चीज़ को समझ नहीं पाता है तो फिर वहाँ पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जो रिश्ते बने होते हैं टूट जाते हैं तो इसीलिए जब भी मजाक करें आप तो हो समझ के करें और अपने, अपने उस लेवल में करें अपने लोगों के साथ जो आपकी भावनाओं को समझते हैं आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं तो उनके साथ करने से चीज़ें आसानी हो जाती हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें जो गाना है अभी विभा जी ने याद किया मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत अशरद जयपुरी साहब का ही एक ही गाना है मोहम्मद रफी साहब की खूबसूरत आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत बद ये गाना अभी आप खुश रहो बांटो। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और की खाक मोहब्बत कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए बच बच के चलना हो जो कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए ओ बच बच के चलना हो जो मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत कहीं तू प्यार ना हो जाए तो बच बच के चलना हो और जहा की खाक मोहब्बत कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए तो बच बज के चलना जो कहे तुम्हें प्यार ना हो जाए तो बच बच के चलना भू सर्क से सुंदर मंजिल में पाली तुझका पाकर स्वर्ग से सुंदर मंजिल में ने पाली तेरे प्यार में मर जा नमस्कार आप सुनकर रेडियो पुनीरी आवाज बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है और विवाजी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये बिल्कुल एटमोसफेयर मोहब्बत वाला बना हुआ है और उसको इंजॉय कर रही हूँ इन गानों को <laughs> और साथ ही अगला अब वो एटमोसफेयर के साथ नींदों और ख्वाबों वाला गाना लेके आई हूँ अरे वाजाय जी जी जी मेरी नींदों में तुम मेरे खाबों में तुम हो हो चुके हम तुम्हारी में जी मुझे याद आ गया ये अंदाज नया अंदाज इस एल्बम का गाना है 1956 की बात आप कर रहे हैं जहां निसार अख्तर साहब ने इस गाने को लिखा था शमशाद बेगम किशोर कुमार ने इस गाने को गाया था ओ पी साहब का संगीत है और ये नया अंदाजी फिफ्टी सिक्स की एक मीना कुमारी और किशोर कुमार पर पिक्चराइज किया गया है तो चलिए इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है इस गाने का आनंद उठाते हैं और फिर मिलते हैं आप समय है रेडियो कुमेरी आवाज मेरे तुम मेरे साबून तुम रच तुम्हारी मोहब्बत लग मेरे गौन तुम मेरे साबन तुम रच तुम्हारी मोहब्बत लग मन के बिना के रहा है दिल जा रहा है है रहा है दिल दार रहा है मेरे खाद तो हम तुम्हारी मोहब्बत कमारी मन की भी मेरे का बोच तो से तो गई तुम्हारी महब्बत मगन मेरी रान मेरे का बच्ची हो चुके बन तुम्हारी महाबत मगन बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना नया अंदाज इस एल्बम से अब आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ हमें विभाजी लेके जाने वाली हैं और प्यार मोहब्बत की बहुत सारी खूबसूरत गाने उनके कलेक्शन में हैं और एक से बढ़कर एक गाना सुना रहे हैं तो विभाजी बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू इतने प्यारे कलेक्शन कलेक्ट करके हम सभी श्रोताओं को सुनाने के लिए थैंक यू आपका भी और हमारे श्रोता घन का भी जिन्होंने मुझे मौका दिया कि ये गाने मैं चुन चुन के लेके आऊं और उनके साथ भी ये प्यार मोहब्बत हमारी बनी रहे और अगला गाना मेरे पास है वो भी किशोर कुमार पर फिल्माया गया है गाना की प्यारी बिंदु और पिछले गाने में था वो किशोर कुमार थोड़ा हटके दिखे थे उनमें थोड़े सीरियस और अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और इस टोखी वापस आ रही है और अपनी प्रेमिका को उनका नाम लेके कैसे अपने प्यार का इजहार करना है वो आ, किशोर का दा, सुनील दत्त को समझा रहे हैं कि कैसे तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार दूसरी दूसरे को करना है और इसमें गाना हंसना खेलना मस्ती फेस एक्सप्रेशन इस कुल मिला इतना चुलबुला गाना है कि आप खड़े खड़े पैर थिरकने लगेंगे गाना सुनते हुए ये इतना मज़ेदार मोहब्बत और प्यार वाला गाना है <laughs> जी विभा जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया इस गाने का जो लुक है किस तरह का है वो आपने अपने शब्दों में बताया और फिल्म को अगर देखा हो पड़ोसन इस फिल्म का ये गाना है और ये फिल्म बहुत ही क्या कहते हैं इसको कॉमेडी से भरा हुआ था और उस ज़माने में लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इसमें सुनील दत्त किशोर कुमार और साथ में महमूद इन तीनों का जो है तिगड़म जिसको कहते हैं त्रिकोण कॉमेडी फिल्म थी और बहुत ही अच्छा है इसमें पिक्चराइजेशन हुआ था सुनील दत्त का नाम बोला है और सायरा बानो बिंदु के रूप में एक्टिंग कर रही हैं बिंदु नाम से और इन दोनों का जो है अलग अलग कैरेक्टर बताया गया है बोला जो है गाँव से आता है और इस बिंदु नाम की लड़की जो फैशनेबल है उससे प्यार करने लगता है उसे लुभाने के लिए अपने दोस्त से मदद मांगता है और जब हकीकत मालूम पड़ता है कि वो फैशनेबल लड़की बिंदु किसी और से प्यार करती है तो बड़ा मुश्किल वाली चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आइए इस फिल्म का एक गीत जो अभी विवाजी ने याद करा है उस गाने का आनंद उठाते है। आप सुन रहे हैं आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ पर खाबों का सफ़र खुश रहो खुशियाँ बांटो मेरे भोले बलम मेरे प्यारे रे बलम मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया के जिसमें तेल न हो के जिसमें तेल न हो मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बाहर जिसे हटकर गुजरे दूर दूर से गुजरे मुझे अपना बना ले ओ भोले अपना बना ले भोले अपना बना ले हे हे तेरे क़दमों में, में मेरा प्यार, मेरा प्यार संसार मेरी तिस्मत है मुझे अपना बना ले तेरे क़दमों में, में मेरा प्यार मेरा संसार मेरी किस्मत है मुझे अपना बना ले अच्छा तो तो तो तो तो तो तो तो तो गुरु जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा जवाब <laughs> अरे बांगड़ू प्यार में प्यार में जवाब अपने आप सूच तो जाता है कहना अनुराधा अरे गुरु गुरु गुरु अनुराधा नहीं बिंदु बिंदु, अरे तेरी की भूला कहना कहना क्या मेरी प्यारी बिंदु मेरी भोले बिंदु मेरी माथेरी बिंदु मेरी सिंदूरी बिंदु मेरी बिंदु रि बिंदु मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ -गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दे झटपट पार लगा दे अपनी भैया गले में डार बन जा मेरे गले का हार झूले प्रेम ही ओ झूले प्रेम ही मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा मुझे मन में बसा ले पल पल पल्लेखों में छुपा ले तू झटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला ओ जरा कर दे उजाला आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था और विभाजी ने जैसे बयाँ किया था अपने एक्सप्रेशन बताए थे कि आपके पैर थिरकने लगे हैं तो मेरा पैर थिरकने ही लग गया था और कहते हैं कभी शब्दों में ना तलाश करना वजूद मेरा मैं उतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता हूँ आप सुनाए हैं रेडियो पुणी रि आवाज विभाजी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ ये आपकी शायरी ये ये गाने सुन के आ रही है या ऑलरेडी आप शायर हैं <laughs> बस कभी कभी तो बंदी हो जाती है चलो <laughs> तो इसमें थोड़ा सा आपके अगले गाने में थोड़ा सा भगवान को याद कर लेते हैं अच्छा। ये है मेरी सुन ले अरज बनवारी तेरे द्वार खड़ी दुखियारी ये भक्ति का गीत है इसमें अर्ज यानी प्रार्थना है इसमें भक्त बनवारी यानी भगवान से प्रार्थना करते हुए आ, भगवान का आसरा लेने की बात कर रहे हैं इसमें भक्त अपने भगवान पर पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं इसमें दर्द भी है व्यथा भी है पुकार भी है और पूरा एक विश्वास भी है और ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे अलावा किस को मानू तो कुल मिला के भक्ति का गीत है जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आके इस एल्बम का और 1968 में ये फिल्म आई थी रामानंद सागर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और उस जमाने में जैसे कि आज के समय में जैसे आ, आतंकवाद की बातें है होती हैं तो वहाँ पर इस फिल्म में यही बताया गया था एक आतंकवाद संगठन है जो पूरी दुनिया को अपनी मुठ्ठी में करने के मिशन पर है और सुनील जो फिल्म का हीरो है धर्मिंदर वो उस पूरे आतंकवाद संगठन को खत्म करने के मिशन पर चलता है और बीच में काफी चीजें जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो अपने मिशन पर कामयाब हो जाता है तो आइए ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इस फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपके लिए आप सुनाए रेडियो पुनीरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो एफएम खुश रहो बांटो। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आवाज़ आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुने हैं 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज़ आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा ही सुदिंग लग रहा होगा इन गानों को सुनकर और विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना ये विरा का गीत है अच्छा मेरी वीना तुम बिन रोए सजना सजना सजना जिसे सुनते ही दिल में किसी की उदासी का एहसास होता है अपने प्रीतम की दूरी का एहसास है प्रेम का अपने भावों को वीना का नाम देकर इजहार कर रही है और कह रही है मेरी पीड़ा न जाने कोई सजना सजना सजना आगे। इसमें आगे। जो प्रेमिका बेहद दुखी है वो ये नहीं कह रही मैं तुम्हें याद कर रही हूँ कह रही मेरी वीणा तुझ बिन रोए कि तेरे आने से ही तेरे साथ रहने से ही मेरी वीणा में सुर है हुँ, हुँ। प्यार है एहसास है कुल मिला के ये विरहा का गाना होते हुए भी इसमें प्यार है और एक तड़प है जी जी जी बहुत ही प्यारा सा गीत है देख कबीरा रोया इस एल्बम से ये गाना है 1957 में ये फिल्म आई थी इसमें अनूप कुमार अनिता गुहा अमिता इस फिल्म के कलाकार हैं अनुप कुमार जो है मोहन का रोल निभाता है और वो शहर में इसलिए आता है एक कलाकार बनने का ख्वाब लेकर आता है शहर में उसके लिए वो संघर्ष करता है और शहर में उसका दोस्त प्रदीप से मिलकर वो नाटक कंपनी या फिल्मों में काम करने का तलाश शुरू कर देता है तो इस तरह का ये छोटा सा कहानी इसमें बताया गया है और जो गाना आपने याद कराया है इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने लता मंगेशकर ने गाया है और मदन मोहन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए जी हाँ कहते हैं कल तक सिर्फ एक अजनबी थे हम आज दिल की एक एक धड़कन पर हुकूमत है तुम्हारी आप सुनाए हैं रेडियो पो आवाज खुश रहो खुशियाँ बाटो be <laughs> कार आपों का सफर विभाजी बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आपने सुनाए और आखिरी गाना मेरी ओर से आपके लिए ये गाना है मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना <laughs> जी आचुअल में ये गाना जो है एक एल्बम से है और राजा मेहंदी अली खान साहब का लिखा हुआ तलत महमूद का गाया हुआ मदन मोहन का संगीत सजा मदहोश 1951 में ये फिल्म आई थी इस फिल्म का ये गाना है और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा ओ थैंक यू शुक्रिया आपका भी और तो हमारे श्रोताओं का भी नए प्यार और मोहब्बत के साथ मोहब्बत वाले गाने सुनने का आशा करती हूँ ऐसे ही फिर मिलती रहूँगी मोहब्बत और प्यार भरे गाने लेके थैंक यू जी जी विभा जी थैंक यू वंस अगेन बहुत ही अच्छा लगा आप आए और हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और बहुत प्यारे प्यारे गाने आपने सुनाए इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया तो चलिए साथियों आज के ऐसे एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और ऐसे ही एम अक्षर वाले गाने ही लेकर आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ खुश रहो खुशिया बांटो आंसू बाना नजी को जलाना मुझे भूल जाना समझना के था एक सपना सुहाना वो गुजरा जमाना मुझे भूल जाना मेरी याद में जुदा मेरी मजे जुदा तेरी राह है जुदा मेरी मज जुदा तेरी राह है मिलेंगी ना अब तेरी मेरी गान है तेरी दुनिया से है दूर जाना नदी को जलाना भूल जाना मेरी याद में ये रो रो कि हुआ दिल ये रो रो कि कहे चाहे तू हुआ जल, नहीं हूँ मैं तेरी मुहाब के कार मेरा नाम तक अपने लब पे ना नदी को जलाना मुझे भूल जाना मेरी याद में तुम न सुबहाना नदी को जलाना मुझे भूल जाना समझना के था एक सपना सुबह वो गुजरा जमाना मुझे भूल जाना मेरी याद में